ऐसा है। यदि वे उत्तर देना चाहें, चाहे उत्तर देना चाहे करणा गोचरत्वा करण का अविषय है आत्मा क्या है करण का गोचर का तो होता विषय गोचर का क्या है अविषय कौन करण का विषय है आत्मा तो कर्णाविषयत्व आत्मा का होगा यदि कहना चाहे कि आत्मा करण का अविषय है किसी चेत क्या हुई शंका हुई तो सिद्धांति पहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि मन संयुवा है कि मन अनु दृष्टव ऐसी श्रुति है इसका क्या अर्थ है कि मन से ही आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए किससे साक्षात्कार करना चाहिए तो मन तो करण हो गया ना तो मन क्या है कि उससे ज्ञान का साधन हो गया अब कैसा मन आत्मा के साक्षात्कार में साधन है तो बताते हैं शास्त्राचार्य शास्त्र और आचार्य के उपदेश से संस्कृत मन तथा समादी से संस्कृत मन किससे संस्कृत हुआ शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, से संस्कृत हुआ मन शास्त्र और आचार्य का उपदेश सुनने से क्या होता है मन शुद्ध होता है मन का संस्कृत होने का मतलब है मन का शुद्ध होना तो सत्संग से शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मन शुद्ध होता है तथा समादी साधनों से भी क्या होता है मन शुद्ध होता है तो कहते हैं तथा शास के उपदेश से तथा समाजी के द्वारा शुद्ध मन आत्मदर्शन में करण है साक्षात्कार में साधन है तो मन भी प्रमाण है ना इंद्रिया ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना तो उसमें प्रमाण हो गया प्रमाण क्या होता है की यथार्थ ज्ञान का उत्पादक होता है भ्रमा का उत्पादक होता है भ्रमा को करने वाला होता है तो आत्मा के यथार्थ ज्ञान को करने वाला आत्मा के साक्षात्कार को करने वाला कौन सा करण है मन अच्छा तथा क्या और उस प्रकार तद अभिगमाय का अर्थ है उस आत्मा को जानने के लिए उस आत्मा को जानने के लिए अनुमान आगमे सती अनुमान और आगम प्रमाण होने पर पहले तो मन को बताया ना अब कहते हैं अनुमान भी है और शास्त्र भी है आगम कर दे सब जो प्रमाण या शास्त्र प्रमाण क्या तथा और और उस प्रकार कैसे जैसे मन से जानते है ना तो उसी प्रकार और उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए सती अनुमान और, और के होने अनुमान और शासन उत्पन्न नहीं होता है इति करते या कथन साहस है या कथन सहस केवल वास्तविकता नहीं है देखो आप ये ऊपर आई थी ना संका चीज पंडित मनती जन्मारी सर्द भाव विक्रिया रिता अविक्रिया एक अहम आत्मा ये थी ना नहीं। नहीं। तो ये भाष्यकार कहते हैं कि ये कथन तो साहस मात्र है सत्य नहीं है आजकल साहस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में करते हैं ना बड़ा साहस वाला है पर तो प्राचीन ग्रंथों में साहस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में नहीं है बुरे कर्मो में जो है ना किसी को उत्साह है उसको साहस कहा है वो लघु में सूत्रेपण बोलो पूरा बोलो कैसो बंदना है ना तो सहसित का उदाहरण क्या दिया हुआ है क्या परदारा प्रतुर्त्य ऐसा है क्या है हाँ मतलब क्या है कि परदारा पर नजर करना डालना परदारा को उतारना ये क्या एक साहस है तो अच्छा काम है क्या हाँ तो बुरे काम में उत्साह रखने के लिए साहस शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में है अब शब्द कालक्रम से अपने अर्थ को बदल देता है तो अब जो है ना साहस होने लगा है कोई बात नहीं कभी का इस साहस मात्र है साहस अच्छा नहीं है न अब देखना क्या उत्पद्य ज्ञानम और उत्पन्न होने वाला ज्ञान तर विपरीतम अज्ञानम अवश्य बाधते और उत्पन्न होने वाला ज्ञान उससे विपरीत अज्ञान का अवश्य बात कर देता है उससे विपरीत अज्ञान का अवश्य बात कर देता है कौन बात कर देता है ज्ञान और उत्पन्न होने वाला ज्ञान ज्ञान से विपरीत कौन है तो सर विपरीतम में तथ से क्या लेना है से क्या लेंगे और उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पन्न होने वाला ज्ञान उससे विपरीत मतलब अपने ज्ञान से विपरीत अज्ञान का अवश्य बात कर देता है बाध कर देता है मतलब नष्ट कर देता है इति ऐसा स्वीकार करना चाहिए ठीक है तो ज्ञान अज्ञान का बाध कर देता है क्या अत अज्ञानम दर्शितम हंता अहम हताअस्मी हंता अहम मैं मारने वाला हूँ और हताअसमी मैं मारा गया हूँ मैं हंता अहम का मतलब अहम अंता और वहाम हता अशमी समझ जाओगे ना हंता यहाँ असमी को जोड़ेंगे और असमी में किसको को जोड़ेंगे अहम को अहम अंता और अहम हताशमी हाँ हाँ मै क्या है ठीक है मैं मारने वाला हूँ और मैं हाँ मैं मारने वाला हूँ और मैं मारा गया हूँ तद अज्ञान दर्शितम् इस प्रकार वह अज्ञान दिखाया गया ऐसा में करना क्या मतलब और हनता हम हताश्मी इकार तद अज्ञानम दर्शितम वो अज्ञान दिखाया गया या उस अज्ञान को कहा गया इति उ क्या क्या उभ तो इत्यत्र और उभ तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बताया गया कि आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं है और हनन क्रिया का कर्म नहीं है आत्मा ना तो मारने वाला है और ना ही मरने वाला है और ये बताया था ना कि कथम कम घाती कोई उसको मरवा नहीं सकता है इसका क्या मतलब है कि आत्मा जैसे हनन क्रिया का कर्ता नहीं है वो इससे ही हनन क्रिया का प्रयोजक करता भी नहीं है प्रयोजक करता समझते हैं तत्व जो कोई पुष्ट सूत्र है न तो वो प्रयोजक करता नहीं है मतलब जैसे वो मारता नहीं है उसी प्रकार मरवाता भी नहीं है पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर उठा क्या आत्मनो हनन क्रिया यह आत्मा का हनन क्रिया के प्रति कर्तृत्व और क्या हुआ कर्मत्व हनन क्रिया का करता कौन आत्मा बनेगा तो ध्यान देना आत्मा हनन क्रिया का करता नहीं होता है हनन क्रिया का कर्म नहीं होता है और हनन क्रिया का हेतुकर्ता नहीं होता है हेतुकर्ता का क्या है प्रयोजक तो करता नहीं, नहीं होता है अब वे यदि कोई मानता है कि मैं मारने वाला हूँ मैं हनन क्रिया का करता हूँ तो ये हनन क्रिया कर्तृत्व जो आत्मा में है ये वास्तविक है या अज्ञान के कारण प्रतीत होता है हाँ तो वही बताना चाहते है की आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व प्रयोजक कर्तृत्व अज्ञान का कार्य है वास्तव में नहीं है क्या उभवी जानी और उभवना भी जानी था यहाँ पर यहाँ पर आत्मा का हनन या आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व आत्मा में हनन क्रिया का कर्मत्व और क्या और आत्मा में हनन क्रिया का प्रयोजक कर्तृत्व अज्ञान जन्य कहा गया अज्ञान जन्य कहा गया अज्ञान कृतम करते अज्ञान का कार्य या अज्ञान जन अज्ञान का कार्य क्या क्या है बोलो अज्ञान तो का, तो का कार्य है हनन क्रिया का कर्तृत्व किसमें विद्यमान आत्मा में आत्मा में जो हनन क्रिया का कर्तृत्व समझ में आ रहा है वो अज्ञान का कार्य है है ना कर्मत्व समझ में आ रहा है वो भी अज्ञान का कार्य इसी प्रकार प्रयोग कर्तृत्व भी अज्ञान का कार्य है अब लगाना तथा सर्व क्रियासु समानम कर अविद्या के तत्व अभिक्रियत्वाद आत्मना है। आत्मना अभिक्रियवाद है आत्मा के अभिक आत्मा का अभिकारित्व तो होने के कारण अथवा आत्मा अविकारी होने के कारण आत्मा आत्मा अविकारी होने के कारण है फिर क्या है कर्तव्य कर्तव्य सभी धर्मों का कर्तवी सभी धर्मों का ऐसा लगाना आत्मा के अभिकारी होने के कारण सभी क्रियाओं में आत्मा के कर्तृत्ववादी धर्म में समान रूप से अविद्या के कार्य है समान रूप से अविद्या के कार्य है ऐसा कहने का मतलब ये है कि जैसे हनन क्रिया का कर्तित्व अविद्या का कार्य है उसी प्रकार गमन क्रिया का कर्तृत्व भी कैसा है अविद्या का कार्य है और भक्षण क्रिया का कर्तृत्व भी कैसा है अविद्या का कार्य है तो बताते हैं की सभी क्रियाओं में भी सभी क्रियाओं में भी जो कर्तित्व है वो कैसा है अविद्या का कार्य है यह कहना चाहते हैं तो ऐसा लगाना कि आत्मा के अविकारित्व होने के कारण है। सभी क्रियाओं में भी सभी क्रियाओं में भी आत्मा का कर्तृत्ववादी समान रूप से अविद्या का कार्य है है ना अविद्या का कार्य कौन है कर्तित्ववादी अविद्या कार तो तो का कार्य कौन तो है किसका आदि लगा दिया लग गया देखना ही कर्तृत्वी क्योंकि वान करता क्योंकि विकार वाला करता करता जो होगा वो कुछ विकार वाला होगा कर्तविकारेगा तो ही क्योंकि विकार वाला कर्ता अपने कर्म भूत अन्न को अपने कर्म भूत को प्रेरित करता है कि तुम करो तुम करो करता जो होता है वो विकार वाला होता है और जिसको प्रेरित करेगा वो तो प्रेरणा का कर्म बन जाएगा ना जिसको प्रेरणा देगा वो क्या बनेगा प्रेरणा का कर्म बनेगा तो वही कहते है क्यूँकी विकार वाला कर्ता अपने कर्म भूत दूसरे को प्रेरित करता है की कुरु की तुम कर्म को करो अच्छा अब आगे पाठ देखेंगे तद एत अविशेषण बिंदु सर्व क्रियासु कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व भगवान विदुषा कर्माधिकारा भाव प्रदर्शनार्थम पे पर विदुषा कर्माधिकारा भाव प्रदर्शनार्थम ज्ञानी के ज्ञानी का कर्म में अधिकार के अभाव का बोध कराने के लिए या ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं है इ, इ, इ, इ, इसे बताने के लिए प्रदर्शन करने के लिए मतलब बताने के लिए बोध कराने के लिए ज्ञानी का करो में अधिकार नहीं है इसका बोध कराने के लिए ठीक है इसका बोध कराने के लिए भगवान लिखा है ना वेद अविनाशिनम ये आ गया ना श्लोक और कथम सा पुरुषा ये भी आ गया है वेद अविनाशिनम तथा कथम सा पुरुषा इत्यादि के द्वारा इत्यादि के नहीं इत्यादि ना तृतीय है ना इत्यादि के द्वारा इत्यादि से द्वारा अब सभी क्रियाओं में सभी क्रियाओं में एक सभी क्रियाओं में यह या, या से क्या लेना है कर्तृत्ववादी घर में सभी क्रियाओं में कर्तवी घर में अविशेषण करते हैं सामान्य रूप से से क्या लेना है इनका प्रसंग चल रहा है ना कर्तवाली घर में सामान्य रूप से एक मिनट करतृत्व में तो आगे लिखा है ना तो सर एत से कर्तृत्व को लेना ठीक नहीं देखता हूँ मैं ठीक है, है? कर्तृत्व तो अलग लिखा हुआ है तो ये ऐसा फिर अनु बता रहा हूँ मैं आपको चिंता मत करू तद अविशेषण कर सामान्य रूप से विदुषा तरत तर कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वम सामान्य रूप से ज्ञानी का कर्तित्व और प्रयोजक कर्तृत्व का निषेध करते हैं पंक्ति तो दोबारा लगाएंगे आप कि अधिकार कर्माधिकार्थम ज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है इसका बोध कराने के लिए भगवान वेदाविनाशिनम तथा कथम सा पुरुष इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा सर्व क्रियासु है ना कि सभी क्रियाओं में अभिशेषण करते समान समान रूप से सभी क्रियाओं में समान रूप से बिरुषा तर ज्ञानी के कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तव का निषेध करते हैं सभी क्रियाओं में सामान्य रूप से दिलुषा तरतित सभी क्रियाओं में समान रूप से ज्ञानी के कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व का निषेध करते हैं कर्तृत्व क्या हेतु कर्तृत्व किसका निषेध करते हैं कर्तव और ये किसमें नहीं है कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व विद्वान में ज्ञानी में तो ज्ञानी के कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व का निषेध करते हैं किसी तो एक क्रिया में या समान रूप से सभी क्रियाओं में हाँ क्यों करते हैं हाँ कर्मा कर्माधिकारा भाव प्रदर्शनार्थम ये इसका उत्तर है आगे देखेंगे पुनः विदुषा अधिकारा पुनः विदुषा अधिकार कु है कि पुनः ज्ञानी का किसमें अधिकार है ज्ञानी का किसमें अधिकार है इति ये तद उत्तम पूर्व इति पूर्व ज्ञान योग पूर्व योगी पूर्व में ही ज्ञान योगे संख्या नाम इस प्रकार कह दिया पुनः विदुषा को अधिकारा की पुनः ज्ञानी का किसमें अधिकार है इति या यह बात या या, या, कत, या इस विषय को इति एसद का क्या है इस विषय को पूर्व में ही ज्ञान योग्यन संख्या नाम इतियुक्तम की पूर्व में ही ज्ञान योग्यन संख्या नाम इस प्रकार कह दिया ये श्लोक तो आगे आएगा अभी तो नहीं आया है भाष्यकार ने पहले एक बार इस बात को कहा है कल के पाठ में ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योग्यन योगी नाम इस अभिप्राय से उत्तम आता है अच्छा आगे देखिए पे आप हाँ। तथा सर्व सर्वकर्म संसम वक्षती या तथा और उस प्रकार सर्वकर्माणी मनसा इत्यादि सर्व कर्म संसम वक्षती सर्वकर्माणी मनसा सं इत्यादि के द्वारा सर्व कर्म का संयास कहेंगे कौन कहेंगे भगवान कहेंगे इस श्लोक को निकालो कहाँ का है कौन सी संख्या है एक संख्या मिल जाएगी पुरानी नहीं, पुरानी नहीं, पुरानी? नहीं, नहीं है, अच्छा देखते है तेरह पास मिल गया देखिए सर्वकर्माणी मनसा संस्ते सुखं वसि नौ पुरे पूरे देही नही कुर कार्यन अच्छा अब लगाने का प्रयास कीजिए इसका अन्द में देखना पूरा क्या है संसते न एव कुरुवन न कार्यन न एवो कुर और सं आस्ती अन्व के क्रम से शब्दों को देखेंगे वसी देही मनसा सरुकर्माणी सन्या क्या होगा वसी देही मनसा सरुकर्माणी सनस और न नुवन न कार्यन नौ द्वारे पूरे सुखम आ लगाइए वसीकर्त है जिसकी इंद्रियां बस में हो गई है उसे क्या कहेंगे वसी कहेंगे अच्छा तो देखिए ठीक है वसीकर्थ हो जाएगा जितेंद्री वसी आत्मा आत्मा, आत्मा वसी मतलब जितेन्द्री देरी व्यक्ति जितेन्द्री दे वसी रही है ना तो, जितेंद्री देरी व्यक्ति मनसा सर्व कर्माणी संके मनसा करते है भाषण यहाँ पर विवेक बुद्धि के द्वारा है की विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मो का त्याग करके नित्य नैमित कर्म जितने कर्म है सभी कर्मो का त्याग करके अब कर्मों का त्याग करके फिर क्या करना है न कुर ना, ना कार्यन जब एक बार त्याग किया ना कर्मों का तो न तो करते हुए और ना ही करवाते हुए ना तो खुद करता है या और ना ही किसी को करने की प्रेरणा करता है न तो करते हुए और ना ही करवाते हुए नौ द्वारे पूरे नौ द्वार वाले इस शरीर में नौ द्वार वाले इस शरीर में सुखम आस्तय करते सुखपूर्वक रहता है सुखपूर्वक रहता लग जाएगा फिर देखना बसी यही दे का अर्थ है की जितेंद्री देरी मनुष्य जितेंद्री देहधारी ज्ञानी जितेंद्री देहधारी ज्ञानी मनसा सर्वकर्माणी संन्यास से मन से सभी कर्मों का त्याग करके ना तो करते हुए और न ही करवाते हुए नो द्वार वाले इस देह में सुख पूर्वक रहता है तो यहाँ पर क्या है की कहा है ना इस सब कर्मों को त्यागना है कितने कर्मों को त्यागना है हाँ तो इस कहते हैं कि सब सर्व कर्म संस इसके द्वारा कहा जाता है अब आइए पाठ जहाँ है देना, तथा चा, चा तथा और उस प्रकार सर्वकर्माणी मनसा इत्यादि ना सर्व कर्म संसम वक्श सर्व सर्वकर्माणी मनसा इत्यादि के द्वारा सर्व कर्म संन्यास को कहेंगे ये भाषिकार भगवान कह रहे हैं अब यहाँ पर जो है शंका आ रही पूर्व पक्ष आ रहा है तो क्यों पूर्व पक्षी का विपरीत समझना सर्व कर्माणी मनसा सन से सभी कर्मों को मन से त्याग करके तो so, मन से त्यागने का मतलब है पूर्व पक्षी के अनुसार कि मन से होने वाले जो कर्म है मन से होने वाले जो मानसिक कर्म है तो केवल मानसिक कर्मों को छोड़ना है वाचिक और कई कर्मों को नहीं छोड़ना है, है? कर्म तीन प्रकार के है मानस वाचिक और कई तो मनसा कहा है तो मन से होने वाले मानसिक कर्मों को छोड़ना है और कर्मों को नहीं छोड़ना है लगाइए शंका क्या है मनसा ऐसी वचना मनसा ऐसा वचन होने से वाचिका नाम चा कायिका नाम न संन्यासा ननु शब्द शंका का सूचक है कि श्लोक में मनसा ऐसा वचन होने के कारण वाचिका नाम चा कायिका नाम न सं्यासा वाचिक कर्मो का और कायिक कर्मो का संन्यास नहीं कहा है वाचिक और काय कर्मों का सन्यास है तो किसका सन्यास कहा है केवल हाँ नहीं। नहीं। आ, तो इतना ऐसा आईसा, फिर ऐसा करना की मनसा ते मनसा ऐसा वचन होने से केवल मानसिक कर्मों का ही सन्यास कहा गया है वाचिका नाम चाह नाम न ना संन्यासा वाचिक और काय कर्मों का सन्यास नहीं कहा संन्यासा त्याग यहाँ त्याग में तो फिर नंका होगी ना इसका समाधान देने वाले भाषाकार कहते ना ऐसा नहीं कहना ऐसा क्यों नहीं कहना क्योंकि सर्वकर्माणी की विशेष मनसा मनुष्य सर्वकर्माणी क्योंकि कर्माणी ऐसा विशेष रूप से कहा है सर्वकर्माणी ऐसा विशेष रूप से कहा है सर्वकर्माणी कहा है ना तो ऐसा विशेष रूप से ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्वकर्माणी ऐसा विशेष रूप से कहा है तो कितने कर्मों को झूठना है सभी को और वाचिक को भी छोड़ देना है कि उस कहा है ना कि मनुष्य संदेश भी कह सकते थे अथवा मनुष्य कर्माणी संदी कह सकते थे सर्वकर्माणी कहा है ना तो ऐसा कहने से क्या है कि सभी कर्मों का त्याग करना है पंक्ति लगाना ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्वकर्माणी की विशेष तत्व ऐसा विशेष रूप से कहा गया है अब देखना फिर संकाई की सर्वकर्माणी तो सभी कर्मो को त्याग करना चाहिए फिर शंका कहता है कि सर्वकर्माणी जो कहा है ना तो केवल सभी कर्मों को लेना है कैसे मानस सभी कर्मों को लेना है मानसिक सभी कर्मों को लेना है सभी मानसिक कर्मों को सभी मानसिक कर्मों को त्याग करना यही तात्पर्य है कायिक और वाचिक कर्मों का त्याग में तात्पर्य नहीं है तो फिर शंका है कि मानसा नाम एवं कर्मणाम मान ऐसा लगाना कि नहीं मानसा मानसा नाम एव सर्वकर्मणाम और सन्यासा मानसा नाम सर्वकर्म नाम एवं सन्यासा कि मानसिक सभी कर्मों का ही त्याग कहा गया है कैसे मानसिक सभी कर्मों का ही त्याग कहा गया अर्थात कई गौरवाचिक का नहीं कहा गया है ये हुई शंका इसका समाधान देखना ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो देखना क्योंकि ध्यान देना क्योंकि ऐसा है ना वाणी और शरीर की प्रवृत्ति पहले ध्यान देना कि मन मन की प्रवृत्ति पूर्व में होगी तभी वाणी और शरीर की प्रवृत्ति होगी आपको तो मान लीजिए यहाँ से उठना है जाना है तो पहले मन में विचार आएगा तब आप शरीर उठेगा की पहले उठ जाएगा मन में विचार आएगा ना तो मन की प्रवृत्ति पूर्व में होती है शरीर की प्रवृत्ति बाद में होती है तो मन की प्रवृति पूर्वक शरीर की प्रवृति होती है इसी प्रकार जो होता है न की जो बोलते है न तो क्या होता है कि पहले मन में विचार आता है बाद में उसको वाणी से व्यक्त करते हैं यह है कि बहुत जल्दी जल्दी सब ये हो जाता है पर मन में पहले विचार आता है तब वाणी उसको बोल पाती है क्योंकि बहुत सी बातें आपसे पूछे जिनको आप भूल गए हैं तो बता पाओगे क्यों मन में नहीं है तो मन में विचार पहले आता है तब वाणी और शरीर की प्रवृत्ति होती है तो कहने का मतलब ये है की जब मन से कहा है ना तो चाहे वो वाचिक हो या कहिक हो पहले मन की प्रवृत्ति होती है तब वाणी और शरीर की प्रवृत्ति होती है तो जो सर्व कर्माणी कहा है ना मनसा के साथ है। तो जब मान, क्या है? मानसिक सभी कर्मों का निषेध हुआ तो वाचिक और कायिक का भी निषेध हो जाएगा तो जब मन में ही कुछ नहीं होगा तो वाणी और शरीर कुछ करी कर ही नहीं सकते हैं लगाना ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि मनो व्यापार पूर्वक तो वाक्या है क्योंकि वाक और काय का व्यापार है क्योंकि वाणी और शरीर की प्रवृत्ति मन की प्रवृत्ति पूर्वक होती है मन की प्रवृत्ति पूर्वक पूर्ण में क्या होगी हाँ मन की प्रवृत्ति पूर्ण में है जिसके उसे कहेंगे क्या होगा क्या कहेंगे कि ये मन प्रवृत्ति पूर्वक यहाँ व्यापार का अर्थ क्या है प्रवृत्ति ठीक है ऐसा नहीं कहना क्योंकि वाणी और शरीर की प्रवृत्ति मन की प्रवृति पूर्वक होती है है न लग जाएगा क्या तो वाणी और काय का व्यापार है मनोव्यापार पूर्वक होता है पूर्वक पंचमी है ना पंचमी हेतु में है कि ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वाणी और काय की प्रवृत्ति मन की प्रवृत्ति पूर्वक होती है और मनोव्यापार अभाव तद अनुपत्त्य कि मन की प्रवृत्ति के अभाव होने पर या मन के कार्य का अभाव होने पर व्यापार का कार्य प्रवृत्ति की मन के व्यापार का अभाव होने पर तद है तद से लेना है तयो अनुपत्त है तयोह से लेना है वाक का वाचिक और कायिक प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है मनोव्यापार अभाव और मन के व्यापार का भाव होने पर वाचिक और कायिक प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है लग जाएगा तो जब सब मन से सबको छोड़ने का मतलब है वाचिक और कायिक भी छोड़ देना है अब देखना तो बिना सोचे ही हम बोलते हैं बिना सोचे बोलते हैं तो और सब आप जब फारसी और भी भाषाओं भी भाषा भी बोलने लगी है बोल पाएगा कोई सोच कर ही व्यक्ति बोलता है लेकिन वो जल्दी से सब काम होता है इसलिए ऐसा लगता है लगता ऐसा है लेकिन वो जल्दी जल्दी सब हो जाता है सोच कर ही व्यक्ति बोलता है नहीं बिना सोचे बोले तो कुछ भी बोल सकता है जो विषय नहीं पढ़ा उसको भी बोलना चाहिए फिर क्या है जो नहीं पढ़ा उसको भी बोले वो ऐसा सब देखना ये ध्यान देना पूर्व पक्षी आया पूर्व पक्षी कहता है देखो पूर्व पक्षी क्या कहता है कि पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया गया है, है उन कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए ध्यान देना ये तो निर्णय हो गया ना कि कायिक और वाचित कर्मों का कारण भी मानस कर्म है यहाँ जो शब्द व्यापार आया है व्यापार कर चाहे प्रवृत्ति करना या कार्य करना या कर्म करना या क्रिया करना कुछ भी कर लेना है ना जब इसमें आपको सुविधा लगे इतना तो निश्चित हो गया कि वाक मतलब क्या है कि वाक की वाक्य प्रवृत्ति वाचिक कर्म और मानस मानसिक कर, वाचिक कर्म और कायिक कर्म का, का कारण क्या है मन का कर्म क्या है आपका हाँ तो वो पूर्व पक्षी लगाइए शास्त्रीय नाम वाक काय कर्म नाम कारणी सास सम्मत वाचिक और काय कर्मों के कारण है क्या सास शासमत वाचिक और काय कर्मों के कारण का का वाक वाक्काय कर्म है ना वहाँ वाक कर्म और काय का का कर्म है वाक से होने वाला कर्म हो काय से होने वाला कर्म वाक से होने वाला कर्म को क्या कहेंगे वाचिक कर्म काय से होने वाला कर्म हो गया कर्म पंक्ति लगाना की शास्त्री शासमत वाचिक और कायिक कर्मों का कारण है कौन कारण हो जाएगा मानसिक कर्म हाँ साध संबंध वाचिक और कायिक कर्मों के कारण है मानसिक कर्मों को छोड़कर मानसिक कर्मों को छोड़कर कर सर्व कर्माणी अन्य सभी कर्मों का मन से त्याग करना चाहिए अन्य सभी कर्मों का मन से तो अन्य कर्म कौन हुए निषिद्ध कर्म में काम्य कर्म काम में मतलब सकाम निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म का त्याग कर देना चाहिए ठीक है तो शास्त्री जो वाक्य कर्मों के कारण मानस कर्म है उनको उनका त्याग करना है जब उनका त्याग नहीं करना है तो फिर क्या है इसका मतलब उनको करना है ठीक है तो अब ये शंका है फिर समाधान में आया ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना की ना यो कुरुवन ना कार्यन इति विशेषणात ऐसा विशेषण दिया गया है क्या विशेषण दिया ना योगन ना ना करते हुए और न ही करवाते हुए तो मतलब ना तो कुछ करना है ना कुछ करवाना है तो ठीक ठीक समझ ले आत्मा परमात्मा को तो क्या करना क्या कराना सर कर। ये मतलब है सब जो आपके काम नहीं है वही सब प्रपंच करता है जिसको ठीक ठीक वोट हो जाए कुछ करना धरना नहीं है ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय है ठीक है लगाएंगे सर्वकर्म संन्यासम भगवता उगता फिर शंकाई की ना करते हुए न करवाते हुए तो शंकाकार कहता है कि आप जैसे आप सर्वकर्म का संन्यास कहते हैं ना वो तो किसी मरने वाले के लिए है मरने वाला ही कर सकता जीते है जीते जी कैसे कर पाएगा जो मरणाशन्न व्यक्ति है जिसकी मृत्यु निकट है तो निकट जिसकी मृत्यु अगले क्षण में आने वाली वो कुछ कर पाएगा क्या तो उसके लिए सर्वकर्म सन्यास है ये शंकाकार कहता है यदि आप सर्वकर्म सन्यास मानते हो उसी के लिए है ये देखना की भगवत उक्ता अयम सर्वकर्म संन्यासा भगवान के द्वारा कहा गया यह सर्वकर्म संन्यास मरने वाले के लिए है मरने वाले के लिए मतलब आसन मरण हाँ जिसकी मृत्यु शीघ्र आने वाली है कि इसका अर्थ है आसन मृत्यु वाले के लिए है न जीवता जीवित पुरुष के लिए नहीं है ये क्या हुई संका? ठीक है कुर्बान इसका बारे अन्य कर्मो का जो मन से नहीं ये नो है नो मतलब क्या है कर्माणी मनसासन से ठीक है कि सभी कर्मों को मन से छोड़ना है पहले तो पूर्व पक्षी ने क्या बोला शास्त्री वाचिक और काय कर्मों के जो कारण है मानसिक कर्म है उनको छोड़ करके निषिध कर्म और काम्य कर्मों को मन से छोड़ना है मतलब उनको मन से छोड़ना नहीं है और जब मन से नहीं छोड़ेगा तो उनको करेगा फिर किसको जो शास्त्री वाक कर्म काय कर्म को करेगा ये तात्पर्य है ना क्या करेगा शास्त्रीय वाक कर्म और काय म को शंका समझ में आई कि मतलब ये जो भी पूर्व पक्षी बोला था ना कि शास्त्री शासमत सास्थ वाचिक और काय कर्मों के कारण मानसिक कर्मों को छोड़ करके अन्य कर्मों को मन से छोड़ना है तो मन से किसको किसको नहीं छोड़ना है शास सम्मत साम्मत वाचिक और काय कर्मों के कारण जो मानस कर्म है उनको नहीं छोड़ना है तो जब उनका कारण मानस कर्म को नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या है की क्या करेंगे फिर वाचिक कर्म और कायिक कर्म करेंगे करेंगे ना ये तो सिद्ध हो गया ना तो बादश कहते हैं कि वहाँ पर आगे ना ना नकारियन ये भी तो कहा गया है तो फिर इसी से इसी से क्या है कि जब पुनः ऐसा कहा ना सर्वकर्माणी मनसा ना नाकारियन जो कहा गया है उसी से सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया सब सब इस सबका त्याग कहना है सबका त्याग बात कही भाई हाँ जो बाद में कह दिया है ना तो उससे उससे सिद्ध हो गया शास्त्री कर्मों का भी त्याग करना है तो इस पर जो है पूर्व पक्षी बोलता है कि भगवान के द्वारा कहा गया यह सर्वकर्म से मरने वाले के लिए है मतलब आसन मृत्यु वाले मनुष्य के लिए है क्या हुई शंका न सिर्फ सिद्धांति कहता है, ऐसा नहीं कहना क्योंकि नौ द्वारे पूरे देही आस्ते नौ द्वार वाले देना कि मतलब ये देह यह दे, ये दे आत्मा या यह आत्मा नौ द्वार वाले शरीर में रहता है पूरे अर्थ क्या शरीर नौ द्वार वाले शरीर में रहता है इति विशेषण इस विशेषण की असिद्धि हो जाएगी ध्यान दो शंका क्या है शंका यह है कि यह सर्वकर्म संन्यास तो आसन्न मृत्यु वाले मनुष्य के लिए है जीवित के लिए नहीं है क्योंकि न जीवता है ना तो क्या अर्थ होगा न जीवता कि भगवता उगता अयम सर्वकर्म संसा न जीवता भगवान के द्वारा कहा गया या सर्वकर्म सन्यास जीवित के लिए नहीं। तो इसका जो है ना इस शंका का निराकरण भाष्यकार करते ना ऐसा नहीं कहना मरने वाले के लिए नहीं है क्योंकि वहां पर क्या है नौ द्वारे पूरे देही नौ द्वार वाले शरीर में और नौ द्वारे पूरे देही आस्ते भी है ना आस्ते का क्या रहता है, है। नौ द्वार वाले इस शरीर में रहता है तो शरीर में रहने का मतलब क्या है जीवित रहना तो जीवित के लिए ही भगवान ने कहा है जो मर मरणासन व्यक्ति है उसके लिए नहीं है जीवित के लिए है ये है। और यदि ऐसा माने कि ये जो मरणासन मनुष्य के लिए है तो फिर ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा क्योंकि वैसा मानने पर क्योंकि वैसा नौ पूरे देही आस्ते इस विशेषण की असिद्धि होती है अब देखना और भी ये ध्यान देना कि जो सर्वकर्म सन्यास शंका के अनुसार जो तुरंत मरने वाला है उसके लिए सर्वकर्म सन्यास है तो यदि ऐसा मान ले ले तो फिर क्या होगा सर्वकर्म सन्यास करने वाला किसको प्राप्त होगा मृत्यु को शंकाकार के अनुसार सर्वकर्म संन्यास वाला किसको प्राप्त होगा शंकाकार के अनुसार जैसा वो चाहता है वास्तवकार के अनुसार ऐसा नहीं है हाँ शंकाकार के अनुसार सर्वकर्म संन्यास मरणासन के लिए मतलब सर्वकर्म संन्यास करके मर जाएगा तो यदि वो मर जाएगा तो कि देह में रहना संभव होगा नहीं। ना करते हुए ना करवाते हुए देह में रहना संभव होगा क्या लेकिन श्लोक में तो देह में रहना संभव बताया गया है इसका मतलब मरणास्म गति के लिए नहीं है वो तो जो जो आपका ज्ञानी पुरुष शरीर में है उस, उसकी बात चल रही है पंक्ति लगाना ना ही, ही करते क्योंकि सर्वकर्म संन्यासे नव कर्म संन्यास करके या सर्वकर्म संन्यास पूर्वक मरे हुए मनुष्य का सर्वकर्म संन्यास पूर्वक सर्वकर्म संस करके जो मर गया शंका के अनुसार जो मरने वाले के लिए है तो कहते हैं के सर्वकर्म संसम करके मरे हुए मनुष्य का उस तदेह रहना संभव नहीं है उस देह में रहना संभव नहीं है कैसे अकुर्वता चाह अकार लगा यही करते क्योंकि क्यूँकी सर्वकर्म संस करके मरे हुए मनुष्य का तद देह उस देश में उस शरीर में न अर्वता अच्छा अकार्यता ना करते हुए और ना करवाते हुए रहना संभव नहीं है लग गया सर्वकर्म संन्यास करके मरे हुए मनुष्य का उस देह में ना करते हुए और ना करवाते हुए रहना संभव नहीं है अच्छा अब देखो आगे क्या देहे सन्नस से बात आई बल में देहे से वो श्लोक निकालना कहा गया था एक था? हाँ तो यहाँ मनसा है ना इसका क्या है मन से त्याग करके अच्छा यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि की संयस मनसा के साथ ना करके किस क्या बताया देह देह श्लोक में तो नहीं आया है नाही देह तो नहीं आया है ना देही तो, हाँ वहाँ तो देखाकार तो कहता देह इति देही देही है तो कारण से संसि संबंधी अच्छा ठीक है नौ द्वारे शब्द है ना तो नौ द्वार वाला होता कौन देह तो नौ द्वार सप्तमी है ना नौ द्वार नौ द्वारे पूरे पूरे कर से देहे। थे देहे पूरे का क्या थे ध्यान देना भास्कार ने संस का अनुय किसके साथ किया है ध्यान देना स्वर कर्माणी मनसा संरकर्माणी संन्या तो संस का संबंध उन्होंने किसके साथ किया मनसा के साथ मनसा के साथ किया ना भास्कार ने और शंकाकार के अनुसार संन्या का संबंध पूरे के साथ है पूरे कर से देह पूरे का है ख्या अर्थ वाला यहाँ पर दे शब्द है कि देह संसा देह में कर्मों को रख कर इस प्रकार अन्वय है पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्वक्षी कह रहा है कि देह में कर्मों को रख कर कर के इस प्रकार अन्वय होता है आया और देह आस्ते न देह आस्ते इति न मतलब तो देह में रहता है इस प्रकार अन्वय नहीं करना है ध्यान देना आस्ते में भाष्यकार के अनुसार किसके साथ है पूरे के साथ किसके साथ है कि पूरे सुखम आस्ते पूरे देह में सुखपूर्वक रहता है पूरे सुखम आस्ते है ना तो आस्ते में पूरे के साथ है भाष्यकार के अनुसार देह के अनुसार देह के साथ लग गया तो शंका कहता है देह संन्यास इस प्रकार में है देह आस्ते नह में रहता है आसान नहीं है इसी चेत क्या हुई शंका अब ध्यान देना यह सिद्धांती कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना देखना क्योंकि सर्वत्र का अर्थ है सभी सभी शास्त्रों में आत्मा के अविक्रियव का निश्चय किया गया है आत्मा के अविक्रिय का क्या अविकारित्व सभी शास्त्रों में आत्मा के अविकारित्व का निश्चय किया गया है दूर पक्षी के अनुसार देह में रख करके किसको रख करके कर्मों को देह में रख करके किसको रख करके पूर्व पक्षी के अनुसार संन्या का अर्थ रखना है देह के साथ अन्वय है और संन्या का है। रखना इसके अनुसार पूर्व पक्षी के अनुसार और सिद्धांति के अनुसार जो उसका है उसका त्याग है है ना? मन से त्यागना और उसको देह में रखना तो भाग्यकार कहते हैं ना ऐसा नहीं कहना क्यूँकी सभी शास्त्रों में आत्मा के आधिकारित्व का निश्चय किया गया है पंचमी ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी शास्त्रों में आत्मा के अधिकारित्व का निश्चय किया गया है यदि देह में रखे वो तब तो क्या है कि रखना रखने क्रिया का कर्तृत्व आ जाएगा और कर्तव्य हो जाएगा यदि रखे तो रखने क्रिया का कर्तृत्व आएगा विकार होगा और ध्यान देना और क्या है और क्या आसन आव... क्रिया या अधिकरण अपेक्षित्व आते आसन क्रियाया को अधिकरण की अपेक्षा होने से आसन क्रिया मतलब क्या रहना है अच्छी से और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने से क्या सन्यास से और तद अन अपेक्षिकरण की अपेक्षा ना होने से ध्यान में ना जो आपका सन्यास है ना समी ये उपसर्ग है ना दो समी दो उपसर्ग है धातु है असर क्या वहां पर देखना आपको देखेंगे फिर बताएंगे आपको सन्यास वि कल बताऊंगा मैं आपको देखने। देखने। देखने। मैं कल, कल बता देंगे आपको सन्यास की बताएंगे बताएंगे अब देखना ये न्यास तो है अब ध्यान देना यहाँ पर और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने से तथा सन्यास को अधिकरण की अपेक्षा न होने से तो अब ध्यान देना आसन क्रिया को किसकी अपेक्षा है अधिकरण की आसन कर आपको रखना क्या अर्थ है रखना या रहना रहना रहना आसन तो अभी पहले भी आया अच्छा एक बार ये शब्द किसरे आए दिखाना हमको कहाँ है किस वे अच्छा रहने अर्थ में था ठीक है तो यहाँ भी रहने अर्थ में लेना ले और आसन क्रिया कर सर रहना और रहने को अधिग्रहण की अपेक्षा होने से रहेगा जो किसी अधिग्रहण में ही रहेगा और रहने को अधिग्रहण की अपेक्षा होने से क्या सन्यास तो संन्यास को अधिग्रहण की अपेक्षा न होने से संन्यास का क्यार्थ है त्याग संन्यास का क्यार्थ है तो त्याग के लिए अधिग्रहण की अपेक्षा नहीं है त्याग क्या एक अभाव रूप है त्याग क्या एक है तो उसके लिए अधिकरण की अपेक्षा नहीं है कहते हैं संन्यास को अधिकरण की अपेक्षा नहीं है संपूर्वातु तु न्यास शब्दा ई त्यागार्थो ना निक्षेपार्था तू करते किंतु समपूर्वक न्यास शब्द समपूर्वक ई करते यहाँ पर तू ई किंतु यहाँ पर समपूर्वक न्यास न्यास शब्द त्याग अर्थ वाला है निक्षेप अर्थ वाला नहीं है निक्षेप का क्या अर्थ रखना समपूर्वक न्यास शब्द किंतु यहाँ पर समपूर्वक न्यास शब्द त्याग अर्थ वाला है और निक्षेप अर्थ वाला नहीं है तो निक्षेप अर्थ वाला नहीं है मतलब रखने अर्थ में यह नहीं है तो देखो कोई जटिलता होगी तो कल फिर बता देंगे आपको मतलब यदि उसका से क्या करें रखना आसन तो अधिकरण की अपेक्षा होगी हिसकी अपेक्षा होगी हाँ और उसकार से यदि करें निक्षेप त्याग तो अधिकरण की अपेक्षा नहीं, नहीं होगी हो तो है ना तो फिर त्याग हाँ तो त्याग के लिए अधिकरण की अपेक्षा और वो जीता मनुष्य है इसमें देह में अभी रह रहा है देह में अभी तभी देह आस्ते ऐसा किया गया है जीवित है ना अभी तो देह में रह रहा है तो देह आस्ते ऐसा किया गया है कल दोबारा बता देंगे दोबारा बोल दूंगा मैं चिंता नहीं करना तस्मात है इससे तस्मात्त है इससे यह सिद्ध होता है इससे यह सिद्ध होता है क्या गीता शास्त्र गीता शास्त्र में आत्म ज्ञानी के लिए ही गीता शास्त्र में आत्म ग्या... आत्मज्ञानी का सन्यास में ही अधिकार कहा गया है और तो कर्मणी अधिकारो ना कर्म में अधिकार नहीं कहा गया है ऐसा लगाना दोबारा लगाना तस्माद का तो इससे यह सिद्ध होता है कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का सन्यास में ही अधिकार है और कर्मों में अधिकार नहीं।, नहीं है ऐसा उन उन स्थानों में तथक उपरिष्ठात है ना उपनिष्ठात करके आगे आगे उन उन स्थानों में आत्मज्ञान के प्रकरण में हम कहेंगे आत्म ज्ञान के प्रकरण में हम कहेंगे दुबारा लगाना इससे सिद्ध होता है कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का संस में ही अधिकार है अधिकार, नहीं, नहीं।, नहीं है। इस बात को हम आगे उन उन प्रकरणों में कहेंगे हम दो तीन पंक्तियां दुबारा लगवा लेंगे कल प्रकृतम तू बख्या प्रकरण को कहेंगे ये प्रकृतिक जिसका प्रसंग चल रहा है उसको क्या कहते हैं प्रकृत मतलब okay. प्रासंगिक बात को हम कहेंगे प्रासंगिक बात को हम कहेंगे तथा आत्मना अविनाशित्व प्रतिज्ञात वहाँ पूर्व में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई आत्मा के आत्मा अविनाशी है आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गयी तथ्य वह किसके समान अविनाशी है आत्मा आत्मा किसके समान है ऐसा लगाना वहाँ आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई वह आत्मा किसके समान है वो आत्मा किसके समान है ओम पूर्ण मद पूर्णमीनम पूर्णा पूर्णम उदच्यती पूर्णसा पूर्णमालाया पूर्ण मेवा उसे अश्मी कल क्या सही बात है मैं चतुर्थी समझ रहा था पंचांग उठा है, तीन कसे ये तीन दिन मी कैसे हो गई जो गयी प्राथमिक जी